तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमा कहा जाता है और प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति कारणभूत जो इंद्रियों का अपने अपने अर्थ के साथ सन्निकर्ष है। उसके हैं उसके अवान्तर दो भेद हैं छः भेद हैं इसलिए ये कहा गया कि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सड्विध प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु तो इंद्रियों का अपने विषयों के साथ जो संबंध बनता है वह छः प्रकार का है पहले का नाम है संयोग संबंध दूसरे का नाम है संयुक्त समवाय संबंध तीसरे का संयुक्त समवेत समवाय संबंध चौथा है समवाय पाँचवा है समवेत समवाय और अंतिम है विशेषण विशेष भाव संबंध इनमें से तीन संबंधों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि चक्षु इंद्रिय से जब द्रव्य का प्रत्यक्ष होना होगा घट रूपी द्रव्य का तो चक्षु इंद्रिय का अपने विषय घट के साथ संबंध बनता है संयोग संबंध चक्षु भी तेज नाम का द्रव्य है और घट भी पृथ्वी नाम का द्रव्य है तो दोनों में द्रव्य रूप समानता होने के कारण माना जाएगा द्रव्य द्रव्यो रेव संयोग के अनुसार संयोग संबंध तो चक्षु इंद्रिय का जैसे ही संयोग संबंध हुआ घट के साथ तो घटाकार वृत्ति बनी मन की और फिर इसी को कहा गया ज्ञान उस वृत्ति को वो है प्रत्यक्ष प्रमा और आपका ये जो है इंद्रिय द्वितीय संयुक्त तो तो। तोग भी हाँ तोग इंद्रिय से जब घट का ज्ञान होना होगा तो तोग इंद्रिय का और घट का संयोग संबंध होगा उससे घट का प्रत्यक्ष होगा वो कहलाएगा चक्षु और क्या नाम त्वक और घट के संयोग से उत्पन्न हुआ घट का ज्ञान वो त्वाच प्रमाच प्रमा हुई त्वाच प्रमा का मतलब तो गंद्रिय से प्रत्यक्ष प्रमा हुई क्या क्या नहीं समझे प्रश्न हाँ इसमें सही सही हाँ तो इसमें, से तो, ये लक्षण नहीं, नहीं उदाहरण है चक्षुसा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग संिकर्ष तो ये कहा गया कि चक्षु इंद्रिय से घट का जब प्रत्यक्ष होगा तो संयोग सन्निकर्ष होगा और चक्षु ये उपलक्षण है त्वाक का भी त्वच का भी तो चक्षु का घट से प्रत्यक्ष होगा तब भी संयोग और घट का तो इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा तब भी संयोग संबंध से ही प्रत्यक्ष होगा द्रव्य का इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा तो बन जाएगा संयोगिक से सन, ही हाँ चक्षु त्वक, हाँ ये तीन इंद्रियां हैं द्रव्य की ग्राहक द्रव्य ग्राहक ये तीन इंद्रियां हैं तो इसलिए तीनों का भी अपने अपने विषयभूत द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष होगा और द्रव्य गत जो रूपादि गुण है उसका प्रत्यक्ष होना होगा चक्षुरादि इंद्रियों से तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होगा उसे कहा जा रहा है कि घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य से समुवायात या न तो घट रूप प्रत्यक्ष जनने यानी घट के रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होते समय संयुक्त सन्निकर्ष्य हेतु बनता है घट रूप के ज्ञान का जब चक्षुस प्रत्यक्ष होगा घट रूप का जब चक्षुस प्रत्यक्ष होगा तो चक्षु संयुक्त समवायिक बनेगा हेतु तो घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त ये कारण है क्यों तो कहते हैं चक्षु संयुक्त घटे रूपस्य से चक्षु संयुक्त जो घट है उसमें रूप का समवा संबंध होने से और रूप में रहती है रूपत्व तो जाति तो जिस इंद्रिय से जो गुण गृहित होता है उस इंद्रिय में रहने उस गुण में रहने वाली जाति भी उसी इंद्रिय से गृहित होगी ऐसा एक नियम है ना? उस नियम के अनुसार चक्षु इंद्रिय से गृहित हो रहा है रूपात्मक गुण तो रूपात्मक गुण में रहने वाली रूपत्व जाति भी चक्षु से गृहित होगी तो जिसका ज्ञान होना है उसके साथ चक्षु इंद्रिय का संबंध बताना होगा जिस इंद्रिय से आपको जिस विषय का ज्ञान हो रहा है उस इंद्रिय का उस विषय के साथ संबंध बताना पड़ेगा तो रूपत्व जाति का ज्ञान चक्षु इंद्रिय से हो रहा है चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है रूपत्व का तो रूपत्व के साथ चक्षु इंद्रिय का क्या संबंध बनेगा तो तीसरा संबंध संयुक्त चक्षु संयुक्त समवेत समवाय चक्षु से चक्षु चक्षु से संयुक्त हैं घट और घट में समवाय संबंध से रहता है रूप इसलिए उसे कहा जाएगा चक्षु संयुक्त समवेत किसको रूप को और उसमें समवाय संबंध है रूपत्व जाति का जाति है रूपत्व और जाति मान है रूप तो जाति जाति मान में जो संबंध होता है वो समय संबंध कहलाता है तो रूपत्व जाति का रूप में समय संबंध हुआ इसलिए रूपत्व जाति के साथ माना जाएगा चक्षु इंद्रिय का स्व-संयुक्त समवेत समुवाय सन्निकर्ष और उसी सन्निकर्ष को माना जाएगा चक्षु इंद्रिय से रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष होते समय कारण ये तीसरा सन्निकर्ष है का और रूप में रहने वाला जो जाति रूपत्व तो धर्म है उसे जाति कहता हैं जैसे घट में रहने वाली घटतत्व तो जाति है मनुष्य में रहने वाला मनुष्यत्व तो जाति है तो मनुष्य पिंड को देख करके उसकी जो आकृति विशेष है उसे जाति कहा जाता है आकृति को और जो आकृति है जाति ऐसे रूप और गंध इन दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है तो उन दोनों में आपस में एक दूसरे से वह वैलक्षण्य दिखाने वाला जो धर्म विशेष वो है जाति रूप गंध से भिन्न क्यों है गुण होता हुआ भी दोनों भी गुण हैं गंध भी गुण है, रूप भी गुण है, लेकिन रूप गंध नहीं है गंध रूप नहीं है क्यों तो रूप रूपत्व तो जाति वाला होने से वो रूपत्व तो जाति गंध में न होने से गंध रूपत्व तो जाति मान जो रूप हैं उससे अलग हैं गंधत्व तो जाति मान गंध से रूप अलग हैं, ये कहा जाता है वो तो जो रूपत्व तो एक धर्म है एक दूसरे से भिन्न करके दिखाने वाला उसे जाति कहा जाता है सामान्य नाम का वो पदार्थ है उसी के कारण गुण गुणों का आपस में भेद निश्चित होता है द्रव्य द्रव्य का आपस में भेद होता है पृथ्वी भी द्रव्य है जल भी द्रव्य है दोनों में द्रव्य रूप समानता होने पर भी क्यों एक दूसरे का भेद है तो पृथ्वीत्व तो जाति जलत्व तो जाति के कारण इसे पदार्थ विभाजक जाति रूप धर्म कहा जाता है पदार्थ का आपस में विभाग दिखाने वाला जाति रूप धर्म और उसका प्रत्यक्ष होता है वो रूपत्व तो गुण रूपत्व तो जाति जिसमें रहेगी रूप गुण में रहेगी वो जिस इंद्रिय से गृहित होगा चक्षु इंद्रिय से गृहित होता है तो रूपत्व तो जाति भी उसी से गृहित होगी इस नियम के अनुसार माना गया कि रूपत्व तो जाति का जब चक्षु इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा तो चक्षु संयुक्त समवेत समुवाय संबंध कारण बनेगा चौथा संबंध है समुवाय संबंध समु संबंध से प्रत्यक्ष होगा शब्द का तो चौथे संबंध के विषय में आया तीसरे के लिए तो या न कि तो सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त समेत समवाय चक्षु संयुक्ते घटे रूपम सम्वेतम तत्र सम त्रूपया तो तत्र यानि रूपे से समवायात चक्षु संयुक्त समवेत जो रूप उस रूप में सम आ, समवेत हैं रूपत्व तो जाती समवेत यानी समवाय संबंध से है इसलिए चक्षु संयुक्त समवेत समय सन्निक से रूपत्व तो जाती का ज्ञान हुआ अब समवाय संबंध से ज्ञान किसका होगा किस इंद्रिय से तो कहते हैं स्रोत्र इंद्रिय से शब्द का जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो कारण बनती है ये कारण बनता है समवाय संबंध चौथा संबंध ये लिखते हैं कि स्त्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय संनिकर्ष स्रोत्र इंद्रिय से शब्द का जब साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष होगा तो समवाय संनिकर्ष कारण बनेगा कैसे समय से निकर्ष कारण होगा तो समय सन्िकर्ष किस किस में होता है जाति मान में गुण गुणी में अवयव अवयवी में क्रिया क्रियावान में तो ये देखना पड़ेगा कि जिस शब्द का ज्ञान हो रहा है वह शब्द अवयवी रूप द्रव्य है या गुण है या कर्म है या जाति है तो इनमें से कोई ना कोई होगा तो समवाय सन्निकर्षे बनेगा स्रोत्र इंद्रिय तो द्रव्य है इंद्रिय तो द्रव्य रूप है ना सभी इंद्रिया छ की छे द्रव्य रूपा है चक्षु भी द्रव्य है तेज नाम का ग्रहण पृथ्वी नाम का द्रव्य है तो त्वक वायु नाम का द्रव्य है और ये जो है रसन जल है और आकाश है और मन तो मन द्रव्य में आए ये नवम द्रव्य तो इस प्रकार छ के छ इंद्रिया द्रव्य रूप है तो शब्द ये यदि अवयवी द्रव्य होगा तो भी समय सन्निकर्ष बन सकता है लेकिन वो अवयवों के साथ ही होता है अवयवी द्रव्य का समवाय सन्निकर्ष तो ये छह इंद्रियों में से कोई इंद्रिय अवयव हो और शब्द अवयवी रूप द्रव्य हो तो समय सन्निकर्ष बनेगा लेकिन ऐसा तो नहीं है और सामान्य नाम की जाति भी नहीं है शब्द और कर्म कोटि में भी नहीं आता तो बचा गुण तो गुण में आता है शब्द नाम का 24 गुणों में से एक गुण है ना? तो शब्द कहा जाए शब्द को गुण कहा जाएगा सात पदार्थों में से शब्द कौन सा पदार्थ है इस प्रश्न का उत्तर होगा दूसरा गुण नाम का पदार्थ है गुण कितने हैं चौबीस उसमें एक शब्द नाम का भी गुण है ना तो शब्द गुण हुआ और इंद्रिया द्रव्य रूप है और गुण हमेशा समय संबंध से द्रव्य में ही रहता है लेकिन सभी गुण सभी द्रव्य में नहीं रहते हैं। तो शब्द भी सभी द्रव्य में नहीं रहेगा द्रव्य विशेष में रहेगा तो शब्द गुण का लक्षण करते समय बताया था कि वो शब्द कहाँ रहता है आकाश मात्र वृत्ति है शब्द आकाश मातृवृत्ति का मतलब नौ द्रव्य में से केवल आकाश में रहता है समवाय संबंध से कौन शब्द नाम का गुण और बाकी आठ द्रव्य में शब्द समवाय संबंध से नहीं रहेगा आकाश में रहेगा कितने में लिखा है शब्द गुण के विषय लिखा होगा ना जैसे रूप के लिए बताया तीन में रहता है मूल तर्क संग्रह में होगा ना कितने द्रव्य वृत्ति है करके शब्द के लक्षण में शब्द के लक्षण में तो लिखा है आकाश मात्र वृत्ति इकतीस नंबर हाँ तो मात्र शब्द का अर्थ क्या है सिर आकाश में बाकी द्रव्य में हाँ तो इसलिए तो आकाशी ही कह रहा था मैं समु संबंध से केवल आकाश में ही शब्द रहेगा बाकी पृथ्वी आदि आठ द्रव्य में समवाय संबंध से शब्द नहीं रहेगा सार की के अनुसार वेदांति के अनुसार तो पांचों भूतों में शब्द रहता है पूर्व पूर्व भूतों का गुण उत्तर उत्तर भूतों में आता है ना? न हाँ। तो शब्द गुणक जो आकाश उसका शब्द गुण वायु में भी आएगा और वायु का अपना एक है स्पर्श इसलिए वायु दो गुण वाला है और अग्नि में तीन गुण हैं अपना रूप और पूर्व से आए हुए दो जल में चार पूर्व से तीन आएंगे और अपना रस और पूर्व से चार आएंगे पृथ्वी में और अपना गंध नाम का गुण होगा ऐसे पांच गुण वाली पृथ्वी होगी इनमें से जितने ज्यादा से ज़्यादा गुण होंगे उतनी स्थूलता मानी जाती है और कम से कम गुण हो सूक्ष्म होता जाता है तो पृथ्वी इन पांचों भूतों में सबसे स्थूल है पृथ्वी की अपेक्षा एक गुण कम हो जाता है गंध नाम का जल में तो जल पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है और रस भी कम हो जाता है गंध के साथ हो, तेज में तो तेज जल से भी सूक्ष्म है और वायु में रूप भी इन दोनों के साथ कम हो जाता है तो स्पर्श और शब्द दो ही रहते हैं तो तेज से भी सूक्ष्म है और आकाश में स्पर्श भी नहीं है केवल शब्द है तो वायु से भी सूक्ष्म है आकाश ये कहा जाता है ना? तो ये जो शब्द है, ये गुण हुआ और वो रहेगा समु सम्बन्ध से केवल आकाश में इसलिए आपको देखना है कि छह इंद्रियों में से आकाश रूप इंद्रिय कौन सी है घ्राण तो पृथ्वी है रसन जल है चक्षु तेज है त्वक वायु है तो श्रोत्र है आकाश तो स्रोत्र जिस किसी भी आकाश को नहीं कहा जाता इंद्रिय रूप स्रोत्र हैं आकाश यद्यपि एक है उसके दो भेद नहीं है ना जैसे पृथ्वी जल तेज वायु के दो दो भेद बताए गए नित्य अनित्य नित्य है कारण रूप अनित्य है कार्य रूप फिर कार्य रूप के अवंतर तीन भेद शरीर इंद्रिय विषय ऐसे आकाश यदि नित्य अनित्य दो प्रकार का होता और फिर अनित्य आकाश के अवान्तर पूर्ववर्ती चार द्रव्यों के तरह तीन भेद बन जाते शरीर इंद्रिय विषय रूप तो हो जाता लेकिन आकाश तो एक ही है नित्य हैं विभु हैं इसलिए उसका शरीर रूप और विषय रूप भेद नहीं रहेगा यानी कार्य रूप भेद नहीं रहेगा तो जो इंद्रिय है वह इंद्रिय जो है आकाश को एक ही होने से उसी आकाश को कहा जाएगा स्रोत इंद्रिय वो तो विभू है तो स्रोत्र इंद्रिय विभू हो जाएगा फिर तो सब को सभी जगह होने वाला शब्द सुनाई देना चाहिए ना फिर यदि निरुपाधिक आकाश को ही स्रोत्र इंद्रिय कहेंगे तो आपकी स्रोत इंद्रिय स्वर्गलोक में है कि नहीं आकाश निरुपाधिक आकाश व्यापक है तो स्वर्गलोक में भी है तो वहाँ स्वर्गलोक में जो मंत्रणा चल रही है देवताओं में वो भी आपको सुनाई देनी चाहिए ना व्यापक होने से यदि निरूपाधिक आकाश को ही स्रोत्र इंद्रिय माना जाएगा तो सबको सब, सब जगह के शब्द सुनाई दे ये आपत्ति आएगी इसलिए कहा जाता है कि निरूपाधिक आकाश ही स्रोत्र नहीं है अपितु सोपाधिक आकाश का नाम स्रोत्र इंद्रिय है और सोपाधिक में कौन सी उपाधि है उसकी तो उपाधियों में कर्णसस्कुली विवर ये उपाधि है कर्णसस्कुली कहा जाता है ये, ये, ये, इसको ये कर्णसस्कुली है और कर्णसस्कुली वर्ती कर्णसस्कुली वीवर वीवर कहते हैं छिद्र को तो कान में जो छिद्र है वो कर्ण सस्कुली वीवर हुआ और उसमें वृत्ति यानी रहने वाला कर्ण कर्णसकुली वीवर वृत्ति ही जो आकाश तो कर्ण के विवर यानी छिद्र में रहने वाला जो आकाश कर्ण सस्कुली विवर वृत्ति आकाश कहा जाएगा वो है श्रोत्र इसलिए आपके कर्ण सस्कुली का जो अवकाश रूप भाग है उतने का ही नाम स्रोत्र इंद्रिय होगा उतने भाग में रहने वाला आकाश व्यापक है तो वहां भी रहता है सर्वोत्र रहता है आकाश लेकिन आपकी स्रोत्र इंद्रिय आपके कर्णविवरवर्ती आकाश का नाम है आपकी स्रोत्र इंद्रिय ऐसे प्रत्येक की स्रोत इंद्रिय अलग अलग है और अपने अपने स्रोत्र इंद्रिय के साथ शब्द गुण का संयो समवाय संबंध होगा शब्द गुण है स्रोत्र इंद्रिय आकाश है लेकिन कौन सा आकाश स्रोत्र इंद्रिय है हमारे कर्णसकुली विवर में विवर से घिरा हुआ आकाश वो है हमारा स्रोत्र इंद्रिय तो उस श्रोत्रेंद्रिय के साथ शब्द का समु संर्ष होगा क्योंकि वो स्रोत का स्वरूप है आकाश द्रव्य है शब्द गुण है आकाश का वो समु संबंध से रहेगा तो श्रोत्रेंद्रिय के साथ समु संबंध हो जाएगा शब्द का तब जाकर के शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा हम्म स्रोत इंद्रिय हैं गुणी और शब्द जिसका ज्ञान हो रहा है वो है गुण स्रोत इंद्रिय से उसी का गुण रूप जो शब्द उसका ज्ञान होता है और वो जिस शब्द का स्रोत्र के साथ समय संबंध होता है उसी का प्रत्यक्ष होगा बाकी शब्द का प्रत्यक्ष नहीं होगा वक्ता बोलता है उसके मुख से शब्द निकलता है उसी का श्रवण स्रोता नहीं करता शब्द क्षणिक है तार्किकों के मत में वक्ता ने बोला और वक्ता के उच्चारण से निष्पन्न हुआ शब्द वह एक क्षण रहा दूसरे क्षण में नष्ट हो जाता है नष्ट होने से पहले वो क्या करता है कि अपने जैसा दूसरा शब्द उत्पन्न करता है पूर्व शब्द नष्ट होता है यहां से निकला हुआ शब्द आपके कान तक पहुँचने तक समाप्त हो जाता है कई शब्द समाप्त होते हैं लेकिन अपने सजातीय शब्दांतर को उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं एक विची तरंग न्याय होता है क्या विची तरंग न्याय विची कहते हैं विची तरंग तालाब के बीचों बीच में कोई कंकड़ फेंक लो तो जहां कंकड़ गिरा वहां एक तरंग निकलती है फिर वो फैलना शुरू करती है फिर वो तरंग दूसरे तरंग को उत्पन्न करती है वह दूसरे को ऐसे करते करते किनारे तक पहुंचने तक कई तरंगे उत्पन्न होती हैं और नष्ट भी होती हैं एकदम पहले वाला जो तरंग उत्पन्न हुआ वही जा करके किनारे पर नहीं टकर वो तो अपने जैसे तरंग अंतर को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है वो फिर अपने जैसे तरंग को उत्पन्न करके नष्ट हो रहा है ऐसे करते करते तालाब के किनारे से जा कर के टकराने वाला जो तरंग है वह तो वह तरंग और वो पत्थर से निष्पन्न हुआ तरंग इनके बीच में कई एक तरंगे आई गई ऐसे ही वक्ता के उच्चारण क्रिया से निकला हुआ शब्द और श्रोता के कर्णसकुली विवरवर्ती आकाश में जा करके समवेत हुआ शब्द इनके बीच में उन तरंगों के तरह कहीं एक शब्द पूर्व पूर्व शब्दों से उत्पन्न होकर के नष्ट होता है अंतिम शब्द जो स्रोत्र के साथ समेत हो गया श्रोता के उसका प्रत्यक्ष होगा इसलिए वक्ता ने जो शब्द बोला उसी का प्रत्यक्ष श्रोता को नहीं होता उससे सजातीय का प्रत्यक्ष होता है उससे सजातीय का प्रत्यक्ष श्रोता को होता है ऐसा मानना है तार्किकों का शब्द क्षणिक होने से तो ये जो स्त्रोत्र इंद्रिय आकाश रूप है कर्णसकुली से कर्णसकुली विवरवर्ती आकाश को कहा गया स्त्रोत्र इंद्रिय उसके साथ शब्द का हो जाएगा समवाय संबंध इसलिए माना जाएगा तो श्रोत्र इंद्रिय से जब शब्द का प्रत्यक्ष होगा तो समय संबंध से होगा ये अन्य इंद्रिय के साथ गुण का समय संबंध होगा कि नहीं शुद्ध समवय नहीं होगा संयुक्त समय होगा संयुक्त समेत समय होगा शुद्ध समय तो केवल शब्द का शब्द के साथ ही स्रोत इंद्रिय का होगा क्योंकि बाकी यानी शब्द तो आकाश का ही समय सम्बन्ध से रहने वाला गुण है ना आकाश में तो जो जिसका गुण है उसी के साथ गुण का समय सम्बन्ध बनेगा तो बाकी जो इंद्रिया हैं वो आकाश रूप नहीं है इसलिए शब्द का उन इंद्रियों के साथ समवाय संबंध नहीं बनेगा तो तो साक्षात्कारे समवेत सम् अच्छा स्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय संर्ष कर्ण विवर वर्त्याकाशस्य से कर्ण विवर हुआ कान में जो छिद्र है और उस छिद्र में रहने वाला जो आकाश वो है स्रोत्र इंद्रिय और शब्दस्य से शब्द जो है आकाश का गुण है इसलिए शब्द का आकाशात्मक स्रोत्र के साथ समवाय संर्ष होगा गुण गुणिनोश्च सम गुण और गुणी का परस्पर समवाय संबंध माना गया है तो स्रोत्र इंद्रिय गुणी है और शब्द गुण है इसलिए समवाय संबंध होगा और उसी समय संबंध से प्रत्यक्ष होगा शब्द का स्रोत इंद्रिय से वो तो, तो कई बार बता दिया पहले भी घट अवयवी है वो कपालिका में अवयवों में समु संबंध से रहता है तो अवयव अवयवी का समु संबंध हुआ इसका उदाहरण घट और कपालिका है और जाति जातिमान तो घटत जाति हैं घट तो जातिमान है घटतत्व जाति घट घट, तो जाती जाती, घ, घट में समु संबंध से रहती है जाति मान का समय संबंध हुआ और क्रिया क्रियावान तो घट में जल धारण रूप जो क्रिया हो रही है वो क्रिया समय संबंध से घट में रहती है तो घट हो गया क्रियावान जल विधारण रूप क्रिया कर रहा है और जल विधारण रूप क्रिया हुई तो क्रिया क्रियावान में समय संबंध हुआ और जाति जातिमान का भी हुआ गुणगुणी का भी हुआ अवयव अवय का और क्रिया क्रियावान का भी हुआ यही तो है हाँ क्या तो तो समय संबंध तो का लक्षण तो पहले गया नित्य संबंध समवाया ये पदार्थ निरूपण प्रकरण हो गया अभी द्रव्य का लक्षण प्रकरण चल रहा है उस उस समय समय संबंध का लक्षण बताया गया नित्य सम्बन्ध समवाय नित्य सम्बन्ध का नाम है समय सम्बन्ध शब्दत्व साक्षात्कार समवेद समवाय संकर्ष शब्द का प्रत्यक्ष होगा स्रोत्र इंद्रिय से समवाय सन्नीकर्ष से यह चौथा संबंध है समवाय संबंध पांचवा है सम समवेत समवाय तो समवेत समवाय संबंध से स्रोत्र इंद्रिय से शब्दत्व जाति का ज्ञान होगा इसे बताया जा रहा है यहाँ पर वो चर्चा हम लोग कल करते हैं